मंथरा आज मंथरा है बावली और दीवानी है मन ही मन सिर पे पांव तलक लज्जित है पानी पानी है अत्याचारों पर एक दिवस अत्याचारी पछताता है जब सज्जन क्षमा शस्त्र लेकर उसका सब गर्व मिटाता है यह परिवर्तन देख कर मुस्काए रघुनाथ उठा लिया हितभाव से उसको हाथों हाथ बोले मंथरा हुआ है क्या रोती है या कुलती है क्यों तूने जो किया ठीक कही था अब इतना पछताती क्यों है जो राजा होने वाला था उसके वह शिक्षा दीक्षा थी वनवास नहीं था राघो को संयम की एक परीक्षा थी जो बीत गए सो बात गए, भूलो उन पिछले बातों को संयोग सूर्य ने बिता दिया उन उनोग वाली रातों को विदा को किया समझा विविध प्रकार तब कौशल के चले कौशल राजकुमार परिवर्तन देख चरित्रों के मन ही मन हंसते जाते थे माया के लीला देख देख मायापति भी मुस्काते थे सोचा मेरे ही प्यारों को क्या नाच नचाया माया ने चौदह वर्षों में उलट पुटल कितने दिखलाया माया ने इधर लखन जी ने जभी माँ को नाया माथ माँ ने सुत के शिपीस पर धरा प्यार का हाथ बेटे तुम जैसे बेटे पर माता फूली न समाती है जिस माँ का ऐसा बेटा है निश्चय ही निश्चय वह धन्य कहती है हे कर्मवीर तुझ पर तेरी जननी बलिहारी जाती है जी भर कर हृदय लगाने को उमड़ी आती यह चाहती है इसी तरह कहते हुए बड़े मात तत्काल लिया कलेजे से लगा अपना प्यारा लाल फिर बोली सच कहना ललना मेरी भी कभी याद आई यह या भी बतलाना उस बन में राजी तो रहा बड़ा भाई नन्हे नन्हे हाथों ने असरों के दल को संघाराम उस इंद्रजीत से योद्धा को क्या सचमुच तू ने ही मारा लक्ष्मण ने जिस क्षण सुने माता के यह बहन भरे प्रेम आंसुओं से उस बेटे की नैन बोले हे माता असुरों का दल कब मैंने संघारा है घन के समतुल्यनाद वाला घन नाद मैंने मारा है सब कृपा तुम्हारे ही तो थे जो मार्ग मुझे बतलाते थे मन में बैठे थे मां की प्रतिमा मेरा उत्साह बढ़ाती थी कल दल दलने वाला मुझको आदेश तुम्हारे ही तो थे कर्तव्य छोड़ना मत ऐसे उपदेश तुम्हारे ही तो थे इसलिए बात यह सच्ची है वह सभी प्रसाद तुम्हारा है जितने भी मुझे सफलता है माँ आशीर्वाद तुम्हारा है जो बालक अपनी माता का आज्ञा पालक बन जाता है आवाज धर्म की कहती है वही सब कुछ कर पाता है माता फिर पुलकित हुए सुन बेटे के बहन रोम रोम हर्षित हुआ सजल हो गए नैन फिर ऊँचा कर बोले तुरत अब है फिर मात्र प्रसाद यही भाई के भक्त सदैव रहो पालो सदैव मर्याद यही अपने भक्तों में राम तुझे अति ऊँचा पद लक्ष्मण देंगे अपराध क्षमा होंगे समस्त जब वे निज निकट शरण देंगे होगा अवश्य तो जगत पूज्य तूने तो निज धर्म सुधारा है जिसने माँ को प्रसन्न रखा वह ईश्वर तक को प्यारा है माता के यह बचन सुना बेटा हुआ निहाल फिर से चरणों में गिरा गदगद हो तत्काल जीवन को सफल समझ लक्ष्मण जब चले वहाँ से हर साथे तो तपस्व बाला के भी आ गई याद जाते जाते चुपचाप कहा मन ने देखे अच्छे तो है उर्मिला प्रयाम विरहानल में है तपे किंत जीती तो है उर्मिला प्रयाम यही विचारते हुए बढ़े पर झग गए बढ़ सके नहीं जब नेत विरहणी पर पहुँचे पग झग गए बढ़ सके नहीं देखा चौकी पर पुजारणी पति का आराधन करते है सम्मुख है चित्र प्राण प्रिय का उसका ही पूजन करती है यह दृश्य देख प्रेमी प्रियतम साहस कर आगे जा पहुँचा गुड़ियों का खेल समाप्त हुआ जब सच्चा बालम आ पहुँचा उठे चौक कर तुरंत है पति के प्यारे नार पति के चरणों में पड़ी ही पति व्रता सुकुमार उठे चित्र से चित्र देव पूरा हो गया आज अर्चना स्वर था निराकार जब तक ही था तेरा पूजनाम साकार हो गया निराकार तो उसका ही पूजन होगा चंदन चावल के भात आज अर्पण सब तन मन धन होगा चौकी पर पत देव को सादर कर यासेन चरणामृत लेकर कर हुए भक्तिभाव में लीन मुस्काते हुए लखन बोले उर मिले प्रसन्न देवता है गृह लक्ष्मी को लक्ष्मण क्या दे वह बारंबार सोचता है तन तेरा है मन तेरा है धन तेरा है लक्ष्मण तेरा है फिर बता कौन से वस्तु रही देवता जिसे दे सकता है हम तुमने कर्तव्य का पालन किया यथार्थ दोनों ही के हो गए जीवन आज कृतार्थ माता जिस जगह सुमित्रा है जिस गृह में तुम सी गृह लक्ष्मी है लक्ष्मी ने पाया श्रेय वहाँ तो बात कौन अचरज की है अच्छा प्रियतमे में क्षमा करना अत्यधिक नहीं ठहरूँगा मैं माँ कौशल्या के पदरज से अब जीवन धन्य करूंगा मैं स्वामी के यह वाक्य सुन दासी हुई उदास बोले क्या अब जाओगे बड़ी मात के पास स्वामी अत्यंत शीघ्रयाना यदि देरी अधिक हो जाएगी तो अब्बल रहा न प्रबला में जो मृत ध्यान में लाएगी चौदह वर्षों का विरह विरहसान पर भर का सहन नहीं क्या जाने क्या हो गया आज दर्शन से भरते नयन नहीं अच्छा यदि यही अच्छा है तो मैं भी लाभ उठाते हूँ माता जी के ही साथ, साथ कौशल्या माँ के आती हूँ सेवक की होता सदा सेवा व्रत से पाम प्यार इस असार संसार में सेवा ही है सार सारे में सेवा ही है सार सृष्टि में सेवाही है सार सेवा के मगका जग में बहुत बड़ा विस्तार सृष्टि में सेवाही है सार नर से लेकर नारायण तक एक किसके आधार सेवा करना सहज नहीं है दुस्तर व्यापार इसका पालन महाकठिन है कहते हैं शास्त्र पुकार नारायण से टि समझ कर ले जब सेवा का भार तब सेवक का मौसागर से पोषण में उद्धार सृष्टि में सेवा ही है सार सेवा के मग का जग में बहुत बड़ा विस्तार सृष्टि में सेवा ही है सार सृष्टि में सेवा ही है सार इस प्रकार निज महल से चर चलकर चल कर लक्ष्मण लाल कौशल्या के भवन में पहुँच गए तत्काल वहाँ शिया के साथ जब प्रभु ने किया प्रणाम बूढ़े माता ने कहा प्रथम बता यह राम है कहाँ संपदा वह मेरी जो बन जाते दी थी तुझको बहुमूल्य लक्ष्मण मणिशी वह मणि संकट में सोपी थी तुझको मुस्का कर ले राम रामय बोले वह मणि संभाल कर रखे है मन झाड़ियों झाकड़ों से अब तक उजाल कर रखी है इतने में आए लखन और नवाया मात प्रभु ने मां के हाथ में दिया अनुज का हाथ तब बोली मैया लक्ष्मण को सम्मुख पाकर मैं धन्य हुई इस प्राणों से प्रिय लालन पर बल, बल जाकर मैं धन्य हुई कह दूंगी बहन सुमित्रा से तू मुझे सौंप दे लक्ष्मण को बदले में इसके चाहे तो ले ले रघु भूषण को ओ दोनों की माँ तुम्हें फिर दो की क्या बात चौक पड़ी यह बात सुन कौशल्याम ओ दोनों की माँ तुम्हें फिर दो की क्या है बात चौक पड़ी यह बात सुन कौशल्या की मात देखा तो यह श्रीमती सुमित्रा देख पड़े पीछे पीछे वह लाज भरे कुल वधो उर्मिला दी कड़ी आते ही कहा सुमित्रा ने जे जे किसने बहकाया है बेटा है लक्ष्मण लखन सुमित्रा का यह भेदभाव भाव क्यों आया है पहले है पुत्र बड़ी माँ के फिर माँ के नाते मा पीछे छोटे माता के माने जाते हैं सबसे छोटी इस माता को ऊंचे पद पर रखती तुम कह दो कह दो सच्चे जी से अन्याय नहीं करती हो तुम बहन सुमत्रा ठीक है यही ठीक है बात भरत सहित आई वहाँ सी कई कई मात